महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे अनीता जी विषय वस्तु आप क्या करते हैं आपका जन्म कहां हुआ क्या आप स्कूल गए आप वैज्ञानिक कैसे बने आपको वैज्ञानिक होने का प्रशिक्षण किसने दिया आपने किस तरह का काम किया आपकी सबसे बड़ी खोज क्या थी आपने कितने प्रयोग किए क्या आपने शादी की आपने विज्ञान की अधिक को अधिक लोकप्रिय बनाने में कैसे मदद की आप कब रिटायर हुए माइकल फेनाडो को आज कैसे ऐड किया जाता है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप क्या करते हैं मैं एक वैज्ञानिक हूं मैंने विद्युत संबंधी कई महत्वपूर्ण चीजों की खोज की है जरा सोचे कि आप कहां कहां बिजली का उपयोग करते हैं बिजली के बिना आप भला कैसे जिंदा रहेंगे हम प्रकाश और गर्मी के लिए बिजली का उपयोग करते हैं और भोजन पकाने के लिए भी विद्युत हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोग आने वाली विद्युत उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है हर बार जब आप टेलीविज़न या अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आपको माइकल फेरांडे का आभारी होना चाहिए उनके काम से हमारे स्कूल घरों स्कूलों दुकानों और कारखानों में बिजली पहुंच पाई माइकल फेनांडे को कभी कभी बिजली का पितामह भी कहा जाता है उनके बिना हमारा जीवन बहुत अलग होता माइकल ने वैज्ञानिक बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी बचपन में उन्होंने अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए एक जिल्द के रूप में काम किया तब उनके पास स्कूल या कॉलेज जाने का समय नहीं था फिर भी गरीबी के बावजूद माइकल फेनांडे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने आपका जन्म कहाँ हुआ मैं सरे इंग्लैंड में पैदा हुआ था माइकल फर्नांडे का जन्म 22 सितंबर सत्रह को न्यूबर्टन बुल्स सरे इंग्लैंड में हुआ था वह लंदन का हिस्सा है उनके पिता जेम्स एक लोहार थे जो काम पाने की उम्मीद में इंग्लैंड के उत्तरी भाग से सरे में आकर बस गए थे जब माइकल उन्नीस साल के थे तब अठारह में उनके पिता की मृत्यु हो गई माइकल चार बच्चों में से एक थे उनकी एक बड़ी बहन एलिजाबेथ और एक बड़ा भाई रॉबर्ट था इसके बाद माइकल और फिर उनकी छोटी बहन मार्गरेट माइकल का परिवार बहुत गरीब था और बच्चे हमेशा भूखे रहते थे कभी कभी डबल रोटी के लिए एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता था माइकल के पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां मार्गरेट ने घर का खर्च चलाने के लिए घर में किराएदार रखे कम उम्र से ही रॉबर्ट और माइकल काम के लिए बाहर गए और उन्होंने अपनी माँ को अपनी कमाई सौंपी क्या आप स्कूल गए हाँ लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं मैंने तेरह साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया माइकल ने तेरह साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया स्कूल में उन्होंने बुनियादी पढ़ाई लिखाई और गणित सीखी यहां तक कि जब वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने तब भी वो गणित में बहुत अच्छे नहीं थे माइकल ने किताबों की दुनिया में डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया वो अखबार और पुस्तकों को बांटते थे और बाकी छुटपुट काम करते थे एक साल बाद बुक स्टोर के मालिक मिस्टर रिबाऊ ने उन्हें अपने ट्रेनिंग के रूप में लिया अगले सात वर्षों तक उन्होंने माइकल को एक बुक बाइंडर यानी जिल्द बनने के लिए प्रशिक्षित किया उन दिनों लोग किताबों और पत्र पत्रिकाओं को संग्रहित करने के लिए मिस्टर रिबाऊ से उनकी पक्की जिल्द बनवाते थे दुकान में जो भी किताबें आती माइकल उन्हें बड़े चाव से पढ़ते थे माइकल ने श्रीमती मार्शेट द्वारा लिखी द एलिमेंट्स ऑफ द केमिस्ट्री नामक पुस्तक से रसायन विज्ञान के बारे में सीखा उन्होंने इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से बिजली के बारे में सीखा अपने खाली समय में माइकल ने सरल प्रयोग करना शुरू कर दिए उन्होंने घर में पाए जाने वाले सरल सा, सामान से एक विद्युत मशीन बनाई जिसमें उन्होंने पुरानी बोतलें और लकड़ी के बचे टुकड़े इस्तेमाल किए आप वैज्ञानिक कैसे बने सौभाग्य से मुझे एक विज्ञान व्याख्यान के लिए किसी ने टिकट दिए मिस्टर रिबाऊ का एक ग्राहक माइकल की विज्ञान में रुचि से काफी प्रभावित हुआ उसने लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूशन में व्याख्यान की एक श्रृंखला के लिए माइकल को एक टिकट भेंट किया वो लेक्चर सर हम्परी डेवी ने दिया जो कि रॉयल इंस्टीट्यूशन में उस समय के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने सत्रह में रॉयल इंस्टीट्यूशन स्थापित की थी व्याख्यान थिएटर के अलावा वहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी और विज्ञान की प्रयोगशालाएँ थी जल्द रॉयल इंस्टीट्यूशन विज्ञान और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बनी आज भी वो एक सशक्त संस्था है माइकल बेहद रोमांचित हुए वो व्याख्यान में बैठे बैठे नोट्स बनाते रहे बाद में वो अपने नोट्स मिस्टर रिबाऊ की दुकान में लाए और उन्होंने जिल्द बांधकर उनकी एक किताब बनवाई वो किताब उन्होंने सर हम्परी को भेजी माइकल ने साथ में एक पत्र भी लिखा कि अगर सर हम्परी को कभी एक सहायक की जरूरत हो तो उसे अवश्य याद करें आपको वैज्ञानिक होने का प्रशिक्षण किसने दिया सर हम्परी डेवी नाम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक साल बाद मार्च अठारह में माइकल के वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा हुआ रॉयल इंस्टीट्यूशन की प्रयोगशाला में एक सहायक को दुर्व्यवहार के लिए बर्खास्त कर दिया गया था सर हम्परी डेवी ने माइकल को पत्र लिखा और उसे नौकरी की पेशकश की वेतन चार डॉलर प्रति सप्ताह था और साथ में रॉयल इंस्टीट्यूशन में रहने के लिए माइकल को दो कमरे भी दिए गए दो कमरे भी दिए गए थे नौकरी पाकर माइकल बहुत खुश हुए माइकल ने अपने प्रयोगों के साथ साथ सर हम्परी की मदद करनी शुरू कर दी फिर अक्टूबर में सर हम्परी यूरोप के दौरे पर गए और वो अपने साथ माइकल को भी ले गए माइकल के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था उससे पहले माइकल कभी भी लंदन छोड़कर विदेश नहीं गए थे यात्रा अठारह महीने तक चली उन्होंने फ्रांस स्विट्जरलैंड और इटली का दौरा किया फ्रांस में माइकल ने, ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा माइकल को सर हम्परी की पत्नी नापसंद थी क्योंकि वो उसके साथ एक नौकर जैसा व्यवहार क्योंकि वो उनके साथ एक नौकर जैसा व्यवहार करती थी लेकिन माइकल जिन लोगों से मिले उनसे मिलकर यह कमी पूरी हुई उनमें से दो बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे एलेजेंड्रो वोल्टा और आंद्रे मेरी एम्पीयर दोनों विद्युत पर अपने अपने शोध के लिए विश्व प्रसिद्ध थे आपने किस तरह काम किया सबसे पहले मैंने रसायन विज्ञान में कई प्रयोग किए लंदन वापस लौटकर माइकल ने सर हम्परी के सहायक के रूप में काम करना जारी रखा खदानों के लिए सुरक्षा लैंड के आविष्कार में माइकल ने सर हम्परी की मदद की माइकल ने खुद केमिस्ट्री का अध्ययन किया उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी और वैज्ञानिक पत्रिकाओं का अध्ययन करने में घंटों बिताए जल्दी माइकल अपने स्वयं के रसायन विज्ञान प्रयोगों पर काम करना शुरू किया उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक खोजें की 1823 में वो क्लोरीन गैस को तरल में बदलने वाले पहले व्यक्ति बने एक साल बाद उन्होंने बेंजीन नामक एक नए रसायन की खोज की जो अभी भी दवाइयां इंत्र और रंजक बनाने के लिए उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने एक शुरुआती किस्म का स्टेनलेस स्टील भी बनाया माइकल जल्द एक सम्मानित वैज्ञानिक बन गए अठारह में उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूशन में सदन और प्रयोगशाला के सुप्रिंटेंडेंट के रूप में पदोन्नति मिली कई संगठनों ने उन्हें वैज्ञानिक कई संगठनों ने उनसे वैज्ञानिक सलाह मांगी हालांकि माइकल अब विद्युत पर काम करने की सब, चुंबकत्व के बीच एक अद्भुत संबंध मिला नामक एक डेनिश वैज्ञानिक ने पाया कि वो बिजली के उपयोग से चुंबक तत्व पैदा कर सकता था उसके बाद से माइकल भी बिजली और चुंबक तत्व के बारे में सोचने लगे अठारह में उन्होंने बिजली बनाने और चुंबक बनाने के एक ऐसे तरीके की खोज की जिससे पहले विद्युत मोटर का आविष्कार हुआ 1831 में माइकल ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया यह एक ऐसा उपकरण है जो बिजली के यानी ऊर्जा को ऊंचे से से नीचे और नीचे और ऊपर बदलता है उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि बिजली चुंबकत्व का उत्पादन कर सकती है तो उसका उल्टा भी सच हो सकता है चुंबकत्व का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करना संभव होना चाहिए कुछ महीनों बाद उन्होंने इस विचार के उपयोग से पहले डायनेमो का आविष्कार किया माइकल ने चुंबकत्व और विद्युत के बीच की कड़ी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बुलाया इलेक्ट्रिक मोटर ट्रांसफार्मर और डायनेमो के पीछे के सिद्धांतों की उनकी खोज के कारण ही हम आज अपने घरों में बिजली का लाभ उठा पा रहे हैं आपने कितने प्रयोग किए बहुत सारे मैंने हजारों प्रयोग किए अपने करियर के दौरान माइकल ने रॉयल संस्था के तहखाने में स्थित अपनी प्रयोगशाला में हजारों प्रयोग किए उनका मानना था कि वैज्ञानिकों को अपने सिद्धांतों को प्रकाशित करने से पहले उन्हें हमेशा अच्छी तरह से जांचना परखना चाहिए, जिससे तत्वों के बारे में सुनिश्चित हो सके अपने विचारों को दूसरों को बताने से पहले माइकल अपने विचारों की बार बार जांच परख करते थे माइकल ने रॉयल इंस्टीट्यूशन में आने से और उसे अठारह सौ में छोड़ने तक अपने सभी प्रयोगों के विस्तृत नोट रखे उन्होंने जो भी प्रयोग किया उससे चित्र भी बनाए शायद उनका सबसे बड़ा प्रयोग 29 अगस्त 1831 का था जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की माइकल को इस बात का अंदाजा था कि वो कुछ अति विशेष कर रहे थे इसे चिन्हित करने के लिए उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए एक नया नंबरिंग सिस्टम शुरू किया उन्होंने फिर नंबर एक से प्रयोग शुरू किया क्या आपने शादी की हाँ मेरी पत्नी का नाम सारा है अठारह में माइकल एक सुनार की बेटी सारा बर्नाड से मिले उनकी शादी एक साल बाद हुई और वे रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक फ्लैट में रहे वो एक लंबे अरसे तक टिकने वाली खुशहाल शादी थी माइकल और सारा ने एक साधारण जीवन जिया उनके कई दोस्त थे लेकिन वे किसी भी पार्टी भोज आदि में नहीं जाते थे उसकी बजाय माइकल को अपना काम करना ज्यादा पसंद था माइकल और सारा ईसाई थे और वे संडे मियन चर्च से जुड़े थे धर्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन चर्च के कुछ नियम बहुत ही सख्त थे अठारह में माइकल चर्च के एक वरिष्ठ सदस्य बने लेकिन कुछ साल बाद वो एक रविवार को चर्च नहीं जा पाए क्योंकि महारानी विक्टोरिया ने उन्हें भोजन पर बुलाया था फिर चर्च ने उन्हें बर्खास्त कर दिया उसके कई वर्षों बाद ही उन्हें चर से दोबारा जुड़ने की अनुमति मिली अपने विज्ञान को अधिक लोकप्रिय बनाने में कैसे मदद की मैंने व्यस्को और समझने की समझने और रुचि बढ़ाने के लिए एक साप्ताहिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की शुक्रवार रात को आयोजित होते थे वे रात नौ बजे शुरू होते और एक घंटे तक चलते थे वक्ता हमेशा कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक होता था माइकल ने उनमें से कई व्याख्यान खुद दिए माइकल ने बच्चों के लिए क्रिसमस लाते थे मोमबत्ती का, का रासायनिक इतिहास एक साधारण मोमबत्ती का उपयोग करते हुए उन्होंने उसके रसायन शास्त्र को सरल शब्दों में समझाया मोमबत्ती किस चीज से बनी थी और वो कैसे जलती थी उसकी लो एक विशेष आकार की क्यों थी व्याख्यान इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे कई बार दोहराया गया शुक्रवार रात के व्याख्यान और क्रिसमस व्याख्यान आज भी आयोजित किए जाते हैं में वे को छोड़ा लगभग अठारह सौ पचपन से माइकल का स्वास्थ्य गिरने लगा उन्हें चक्कर आने लगे और धीरे धीरे वो अपनी यादाश्त होने लगे अठारह में माइकल ने क्रिसमस व्याख्यान देने बंद कर दिए बाद में उन्होंने अपनी बाकी कामों से भी इस्तीफा दे दिया यह एक बहुत कठिन निर्णय था उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूशन में रहते हुए 50 से अधिक साल बिताए थे उनका घर उनके जीवन का काम सब वहीं पर था माइकल को उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने उन्हें लंदन के दक्षिण में स्थित है सारा अपना रॉयल इंस्टीट्यूशन का रॉयल इंस्टीट्यूशन का फ्लैट छोड़कर वहाँ रहने चले गए पच्चीस अगस्त अठारह को माइकल फेराडे ने शांति से कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी अंतिम सांस ली तबियत छिहत्तर वर्ष के थे उन्हें लंदन में हाई ग्रेड हाईकेट कब्रिस्तान में एक साधारण कब्र में दफनाया गया उनके कब्र के सादे पत्थर पर केवल उनका नाम और उनके जन्म की मृत्यु की जन्म और मृत्यु की तारीखें खुदी हैं माइकल फेराडे को आज कैसे याद किया जाता है एक गरीब लोहार के बेटे माइकल फेराडे बाद में दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बने उन्हें उनके विद्युत पर शोध के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है खासकर उनके द्वारा बनाया इलेक्ट्रिक मोटर ट्रांसफार्मर और डायनमो के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग सैकड़ों इलेक्ट्रिक गैजेट्स और मशीनों में किया जाता है हेयर ड्रायर से लेकर वैक्यूम क्लीनर तक में जब आप अपने सीडी प्लेयर का स्विच ऑन करते हैं तो बिजली इलेक्ट्रिक मोटर से गुजरती है और उसे चाल देती है उसे सीडी तेजी से गोल गोल घूमती है डायनामो और ट्रांसफार्मर बिजली के उत्पादन और वितरण को संभव बनाते हैं डायनामो इलेक्ट्रिक मोटर से उल्टा काम करता है सी प्लेयर के प्लग को जब आप बिजली सप्लाई से जोड़ते हैं तो बिजली आपके घर में पावर प्लांट से आती है डायनामो और ट्रांसफार्मर बिजली के उत्पादन और वितरण को संभव बनाते हैं डायनमो इलेक्ट्रिक मोटर से उल्टा काम करता है डायनेमो यात्री घूमने की चाल को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है डायनेमो के अंदर एक तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है इससे तार में विद्युत प्रभाव होता है आज के विद्युत जनरेटर इसी सिद्धांत पर आधारित है विद्युत जनरेटर बिजली बनाता है जिसे आपके घर तक भेजा जा सकता है ट्रांसफॉर्मर बिजली के वोल्टेज यानी ऊर्जा को बदलते हैं वे सुनिश्चित करते हैं कि आपके घर तक पहुँचने वाली बिजली उपयोग में सुरक्षित हो हम अक्सर बिजली के लाभों को अनदेखा करते हैं, लेकिन अगली बार जब आप बल्ब ऑन करें या टेलीविजन का स्विच दबाएं तो याद रखें कि वो माइकल फेराडे के कारण ही संभव बना कुछ महत्वपूर्ण तिथियां सत्रह माइकल फराडे का जन्म लंदन के पास सरे में हुआ 1799 रॉयल इंस्टीट्यूशन की स्थापना लंदन में हुई अठारह सौ ने स्कूल छोड़ा और मिस्टर रिबाऊ की किताबों की दुकान में एक पेपर बॉय के रूप में काम किया अठारह मिस्टर रिबाऊ ने फेराडे को एक बुक बाइंडेड ट्रेनिंग के रूप में लिया यह ट्रेनिंग सात साल तक चली 1812 में फेराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन में सर हम्परी डेवी का व्याख्यान सुना फिर उनकी अप्रेंटिसशिप समाप्त हुई 1813 में मार्च 1813 मार्च में फेराडे रॉयल संस्था में डेवी के प्रयोगशाला सहायक बने अक्टूबर में वो डेवी के साथ यूरोप के एक भव्य दौरे पर गए अठारह सौ और डेवी इंग्लैंड लौटे फेराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन में काम करना जारी रखा ने रॉयल में अपना पहला व्याख्यान दिया और अपना पहला वैज्ञानिक निबंध प्रकाशित किया 1820 फेराडे ने डेवी के लिए काम करना बंद कर सारा बर्नाड से शादी की दंपत्ति रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक फ्लैट में रहे अठारह सो बाईस उन्होंने बिजली के साथ प्रयोग करना शुरू किया 1824 सौ ने रासायनिक व्यंजन का पता लगाया उन्हें प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूशन में शुक्रवार शाम के व्याख्यान देने शुरू किए वे लेक्चर आज भी जारी है बच्चों के लिए में शुरू हुई वो आज भी जारी है अठारह सौ अगस्त में फैराडी ने अपना सबसे प्रसिद्ध प्रयोग किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया अठारह सौ ने साबित किया कि बिजली हमेशा एक ही होती है चाहे उसका स्रोत कोई भी हो 1833 सौ फेराडे रॉयल इंस्टीट्यूशन में फेलीरियन फेलीरियन प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री बने उन्होंने अपनी नई खोजों के वर्डन के लिए नए वैज्ञानिक शब्द कड़े 1840 सौ सैंड फेराडेडे मेनियन चर्च के सीनियर सदस्य बने 1841 सौ फेराडे का स्वास्थ्य खराब हुआ और उन्होंने छुट्टी लेकर आठ महीने स्विटरलैंड में बिताए अठारह में फेराडे को महारानी विक्टोरिया के साथ रविवार को भोजन करने के लिए चर्च की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया अठारह में उन्हें फिर से बहाल किया गया अठारह महारानी विक्टोरिया ने फेराडे को हैम्पटन कोर्ट में रहने को एक घर दिया महारानी ने फेराडे को नाइट हुट की पेशकश की लेकिन फेराडे ने उसे लेने से मना कर दिया उन्हें मिस्टर फेराडे Fairade... के नाम से ही जाने जाना पसंद था अठारह सौ फेराडे ने क्रिसमस व्याख्यानों से इस्तीफा दिया 1865 सौ फेराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन में अपनी सभी कर्तव्यों से इस्तीफा दिया अठारह सौ का पच्चीस अगस्त को निधन हुआ उन्हें लंदन के हाईकेट कब्रिस्तान में दफनाया गया अठारह पहली सार्वजनिक बिजली की आपूर्ति गॉडलिंग सरे लंदन के पास में की गई